पावन गंगा में हम सब प्रवेश करें वेद जो हमारे जीवन का अनुर है रस है और वेद जिसके द्वारा पढ़ने के बाद ही जीव अपने स्वरूप को पहचान पाता था जो गुरुकुल में बचपन में हम पढ़ाते थे उसी की धारा में हम चौथे ऋषि में हैं और हमारे ऋषि हैं हिरण इस तो आंगी रस हिरण्य मानी सुनहरी ज्योतियों का वो पर्वत है और आंगी हमारे अंग अंग में उसकी ज्योतियां जीवन बनकर समाई हुई हैं जिससे हम धड़क रहे हैं हम चल रहे हैं हम जीवित हैं ये ऋषि हैं हमारे और उनकी ऋचा में हैं आवाह कु्रो प्रावो, चाकन प्रावो युद्ध्यतम वृषभ दशद्युम ष्युतो रेणू नक्षत्र ध्याम उच्च वही त्रेव निशाया तथव यह आज के रिशा है पहले इसका अर्थ करते हैं आवह, आवागमन को भले वैदिक संस्कृत है लेकिन इन शब्दों का प्रयोग हम आज भी करते हैं प्रदेशी भाषाओं में भी गांव की गवई भाषाओं में भी जब किसी को बुलाते हैं तो कहते हैं आवाह तो यहां ऐसा कुछ नहीं है और गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं इसको आवाह आवा गमन को निरंतर भटकने वाली कुछ कुत्सम हमारी कुछ कुत्सिव मनोमृतियों को हे आत्मा इंद्र हे आत्मा ही यज्ञ आप ही रोक पाएंगे ये मन भटकता है हमारा विषय वासना अतृप्तियों और इच्छाओं में भटकते रहते हैं हम सदा भूल जाते हैं कि कोई है जो बन की शबरी का राम आज भी हमारी जूठन को रथ में बदल रहा है जो आज भी हमको एक एक सांस एक एक क्षण जीवन का दे रहा है उसी ने हमें भस्मी से अन्न और अन्न से दो बर्तनों में जिन्हें हम माता पिता कहते हैं वो आत्मा ही यज्ञ करके यज्ञों के द्वारा हमें दुर्लभ मानव का रूप दिया और फिर सांस धड़कन जीवन का प्रत्येक क्षण और हमारे जूठे भोजन को शबरी का प्यार देता जूठे बेरों का वो रथ में बदलता रहा और हम अभागे हम मतलबी उसी को भुलाकर बाहर के जगत में ही आवाह को सम इंद्र मन की कुसित मनोवृत्तियों में भटकते रहे ये मेरी जात है यह मेरा घर है यह मेरा परिवार है यह मेरी बिरादरी है और कभी लौट करके हमने उस सत्य को नहीं जानना चाहा जिसका कारण हम हर क्षण झड़कते रहे हम उसी के साथ गद्दार थे द्रोही थे मतलबी थे फरे थे और हम मानते थे कि हम सबसे बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं और हमसे अच्छी जिंदगी तो कोई चीज ही नहीं है शरीर का एक जीवंत कोष नहीं बना पाए और दम्भ के दशानंद रावण दस इंद्रियों को दस मुंह बना मुंह वाले रावण से हंकारते फिरे मैं ना होता तो ये ना होता मैंने ये किया मेरा ये मेरा वो और इस अंधता ने इन कुत्सित मनोवृत्तियों की पट्टियों ने भीतर बाहर हमें अंधा कर दिया यशविन चाकन प्रावो जैसे चक्के से बना हुआ भरपूर कस के बांधा हुआ युद्धहीनतम संघर्ष करता हुआ वृषभ बैल दशा दिन दसों दिशाओं की भागने का प्रयास करता है चलता ही रहता है भागता ही रहता है लेकिन रहता तो उस चक्के से बंधा का बंधा वही का वही है आवागमन में हमने भी तो वही किया हमने मनुष्य होकर कभी मनुष्य होना नहीं चाहा और आज तो बुढ़ापे तक हम इंसान नहीं बन पाते कभी भी अपने को पढ़ और जान नहीं पाते हैं बस आवागमन के चक्र में उस साण से बंधे बाहरी बाहर प्रयास करते रहते हैं बाहर का हवन है बाहर का यज्ञ है बाहर की पूजा है भूल जाते हैं कि बाहर निमित्त जगत है और ये सारी पूजाएं हवन और यज्ञ भी नैमितिक हैं। ये भौतिक एक जीवन में भले थोड़ा बहुत लाभ तुम्हें दे जाए अनंत की राह आवागमन से मुक्त करा के तो नहीं ले जा सकते जो भीतर जिएगा वो भीतर से अनंत की राह ब्रह्मांड से स्वयं प्रकट होगा जो बाहर जिएगा उसे पित्रयान पर अर्थात उन पेड़ों की लकड़ियों पर चिता की लकड़ियों पर जाना होगा जिनके फलों से उसका शरीर बना एक पितृयान है जिसका धूम्र मार्ग है जहां आवागमन है और दूसरा शुक्ल मार्ग है जिसका देवयान है और जहां अनंत की राह है और पीछे आने वाली गति नहीं है तो आवा कुछ सम इन याव युद्धअंतम अब युद्ध शब्द का तो आप और जानते हैं युद्ध हुआ कहां हुआ कितने मरे कितने मारे युद्धअंतम संघर्ष करता हुआ लड़ता हुआ उलझता हुआ वृषभ जैसे बैल दशा दशों दिशाओं में भागने का प्रयास करता है लेकिन घूमता ही रहता है और रहता वही उस कोलू पर है अथवा रहट पर है जो भी चक्का है उसी के साथ मजा रहता है आज वही गति तो हमारी है काश हम अपने भीतर झाक पाए होते अपने आप को पहचान पाए होते और वो पहचान बहुत सरल है अपने को समझना और जानना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है कि मेरे सामने हमेशा दो जगत एक साथ जीता हूं एक मेरा घर परिवार है और दूसरा जहां मैं नौकरी करता हूं घर परिवार मेरा स्वजगत है और जहां नौकरी करता हूं वो नियमित है वहां के अधिकार और ड्यूटी डेलीगेटेड पावर्स हैं पद के लिए हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रेसिडेंट जो भी देश का है उससे उसकी प्रगत होती है यदि मैं दफ्तर की उन ड्यूटीज को जो अधिकार मुझे मिले हुए हैं उनका अगर मैं मिसयूज़ करता हूं तो मैं बेईमान करप कहलाता हूं घूसखोर हो जाता हूं क्योंकि उनको मैं अपने हित में नहीं ड्यूटी को ड्यूटी के हित में ही मुझे प्रयोग करना है यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मैं बहुत बड़ा बेईमान इस बात को हम सब जानते हैं स्वजगत मेरा घर है यहां सारे जो प्रदत्त अधिकार हैं वो मेरे घर के मेरे हैं यहां मैं चीफ इंजीनियर चीफ मिनिस्टर सेनापति या कोई पुलिस सुपरिंटेंडेंट या किसी दफ्तर का ना तो बड़ा कोई अधिकारी हूं ना ही मेरे पास यहां अधिकारी यह मेरा स्व जगत है ठीक उसी प्रकार मैं तो चीव हूं हर सांस जहां पैदा होता हूं वो आत्मा अंतर आत्मा मेरा आत्म जगत है और वाह जगत रामलीला का मंच है एक निमित जगत है जहां मैं दुनिया के मालिक के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करता ड्यूटी देता हूं ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी यदि मैं उसमें आसक्त हो जाऊं तृप्तियों और इच्छाओं के वशीभूत होकर कर्म को करूं तो यह मेरी सबसे बड़ी करप्शन है वो तो देश के साथ थी यह दुनिया के मालिक के साथ है और हम सब ने कहा कि हम सब स्वामी जी धर्मपूर्वक जी रहे हैं और हम लोग बड़े ईमानदार लोग तो वही कहा कि आहवाह कुछ समींस यस्मिन चाकन प्रावो योद्यांतम वृषभ दशद कि उस चक्के के बैल की तरह जिसकी आंख में मालिक ने पट्टी बांध रखी है और जो बराबर संघर्ष कर रहा है चल रहा है लड़ रहा है घूम रहा है और सोचता है कि वो दशी दिशी भाग जाएगा इधर निकल रहा है उधर निकल रहा है और जब पट्टी खुलती है बैल की तो उसी चक्के में बना होता है मैं भी आवागमन की कुत्सित मनोवृत्तियों किसी चक्र में बदा रहा तथा कथित धर्मानुरागी बना रहा तथा कथित पूजाएं करता रहा मतलब तो कुछ भी नहीं था मुझे कहां याद रहा कि मुझको बनाने वाला मेरा गुरु मेरा ईश्वर मेरा भगवान मेरा अंतर आत्मा है और वो मुझ में है और आज भी वो बड़े प्यार से मेरी जूठन को रक में बदलता है और कोई भी तो इच्छा नहीं करता है वो सर्वव्यापी है वो सचराचर में व्याप्त है और उसका पुत्र होकर मैं एक परिवार में संकीर्ण हूं मैं एक, एक बिरादरी में क्षुद्र हो गया हूं घटिया हो गया हूं मैं मेरों में आसक्त हो गया हूं और इन आसक्तियों के वशीभूत आज मैंने आपस का प्यार खोया है आपस का विश्वास खोया है आज कौन है जिस पे मुझे यकीन है और कौन है जिस पर जिसको मुझ पर यकीन हो सकता है और फिर भी मानता फिरा अंधे की तरह क्या हम तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे और रहे वहीं के वहीं कभी ये न जाना कि हर सांस जो दे रहा तुझको अरे एक बार झुक तो जा उसके कदमों में वो रोम रोम तुझे प्यार करता तो एक बार हो तो जा उसका भाई ये मेरे हैं ना अरे उंगली बनाई नहीं बेटा बेटी किसने बनाए थे अंधे थे मदांत थे अज्ञानी थे इसीलिए तो यही सब करते फिर जब साथ तेरी ये चमड़ी ये हड्डियां भी न जाएंगी इनको भी यहीं जलना होगा क्योंकि जगत नाट्यशाला है और ये नाट्यशाला की ड्रेस है डायरेक्टर ही उतारेगा अपना अपना रोल प्ले करो रोल खत्म हो कपड़े मुक्रीट मुकुट यहां रखो अपने अपने घर जाओ और वो कलाकार जो मंच पर नाटक कर रहा है वो जानता है अमुक मोहल्ले में इस घर में इस मकान में मैं रहता हूं और हम अंधों की बात सुनो किस जगत रूपी नाट्यशाला में जब सारे कपड़े उतार कर चिता की लकड़ियों पर जा रहे होंगे हमें किसको पता है कौन घर है अब उसका कौन मां बाप है अब उसके किस मोहल्ले किस गली में जाएगा वो कौन होंगे उसके अपने जो पीछे रह गए हैं वो सपने में भी नहीं देखना चाहेंगे अगर सपने में भी दिख गया वो उनको सारे डर जाएंगे कि कहीं दो चार और तो नहीं खींच लेगा प्रेत पिशाच तो नहीं बन गया भगा इसको इसकी गया करा दो और हम जिए तो अंधों की तरह मरे तो एक सड़ी हुई अंधता में और खो जीवन के अमृत क्षण वो कभी अपने करीब नहीं होना चाह कभी अपने को जानना नहीं चाह जिए तो पशु से भी निकृष्ट कुत्ते को बेटा बेटी की पढ़ाई की हाउस टैक्स की कहां चिंता है और फिर भी उसके पिल्ले जी लेते हैं और बिना पढ़े लिखे मेरे पिल्ले तो भूखे मर जाएंगे आज तुम तो उससे भी खटिया हो और मानते हो कि समझदार हो कितनी बड़ी अंधता जीते हैं हम सब लोग और हम जागना नहीं चाहते हैं। हम राह पर नहीं आना चाहते केवल झूठ पाप और भरे भी करना चाहते हैं आगे क्या कह रहा है ऋषि कि सफा चे तो रेणुर नक्षत्र कि जिसकी पावन चरणों से गिरती हुई रेणु धूल भी नक्षत्रों के समान जगमग हो उठती है और जिसके स्पर्श से जगमग है हम आज आत्मा देह से बाहर हो जाए एक सांस एक धड़कन नहीं तेरे पास तो चौधरी तू तो कर करके सकता है लेकिन अंधता का क्या प्रवाह देखो कि एक बार भी रुक कर मैं अपने भीतर झांकना नहीं चाहता अतृतियों इच्छाओं और विषयों की उस भीड़ में उस आंधी में मैं दौड़ता चला जा रहा हूं सांस भी नहीं ले पा रहा हूं रुक तो सकता ही नहीं कि एक बार भीतर झांक के देख तो लू कि मैं कौन हूं मेरी राह क्या है मुझे जाना कहां है स्वामी जी मैं चौधरी हूं ना और ये चौधराहट उम्र के अमृत क्षण तेरे पी जाएगी और तेरे मुकद्दर में मुठ्ठी भर चिता की राख लिख जाएगी शी तो कि जिसके चरणों से गिरती हुई बालू रेणु धूल बालू नक्षत्र नक्षत्रों की जैसी ज्योतिर्मे जगमग हु उठती है ध्यान उच्छ अरे ध्याना है उसे इस हर सांस को तो मेरे त्रै तीनों काल हर समय हर क्षण निशा है आए कि जो जीवन ज्योतियों को धारण करने वाला अग्निया ज्योतियां उन ज्योतियों को जो धारण करने वाला है हा जो अपने में प्रकट करने वाला है जो यज्ञ है तास्थाव, उसी में स्थित होकर तद्रूप मुझे अपने पिता का रूप लेना है मुझे अपने पिता की जैसा सर्वव्यापी होना है मुझे क्षुद्र विचारों में नहीं जाना है मुझे सड़ी हुई सोच में नहीं जाना है न मुझे अभेद भाव से सब में एक राम का भाव रखना है सीए राम में सब जगह वेद में हम उन बच्चों को उनके जीवन का अमृत पढ़ा रहे हैं और आज क्या बुढ़ापे तक भी हम पढ़ पा रहे समझ पा रहे हैं जीना तो अति दुर्लभ है जीते हैं तो विषय पीते हैं तो वासनाएं है, खाते हैं तो अतृप्तियां और फिर उनके तनाव पीड़ा और फिर बीमारियां रोग और व्याधियां और यूं ही सड़ते तलपते तड़पते मुठ्ठी बर्राख में बदल जाते हैं हम जिंदगी का सोना खो जाता है क्या यही मनुष्य की जिंदगी है क्या तुम ठीक जी पा रहे हो अपने से पूछो ये वेद पूछ रहा है ये वो ऋषि पूछ रहा है ये वो ज्योतियां पूछ रही हैं जो आंगियर ऐसे हैं तुम्हारे अंग अंग में समाई आज यज्ञ की ज्वालाएं तुमसे पूछ रही हैं। बाहर का यज्ञ नैमितिक है जब भीतर आओ तो स्वयज्ञ यज्ञ के नैमितिक फल हैं स्वयज्ञ का मोक्ष है स्थल तदरूप हो जाओगे ये अर्जुन स्मार से गए बहुत से योगी में ही आते हैं उनका फिर पीछे आने वाली गति नहीं होती वो मुझ में ही व्याप्त हो जाते हैं मेरा ही रूप हो जाते हैं तदरूप हो जाते हैं यही बात यहां भी आई और देखिये ब्रह्मसूत्र में क्या कह रहे हैं हां नहीं थोड़ा इसको और ले लो कि सफा से नक्षत्र ध्यान कि जिसके चरणों का स्पर्श पाकर धूल भी ज्योतिर्मय होती है यहां एक कथा हम रामायण से लेते हैं भगवान राम वैसे तो हम अलग से साधना के विषय के जो प्रवचन ले रहे हैं उसमें भी है कि आत्मा श्री राम आत्मभाव मेरा योग स्थित योग में आत्मा से जुड़ गया मन योगी मन लक्ष्मण है जो आराम रूपी लक्ष्म में मन स्थिर हुआ तो मन योगी हुआ तो लक्ष्मण हुआ भाव मेरा भक्ति में रत भरत है और जागरूकता मेरी संपूर्ण विषयांतताओं को तृप्ति इच्छाओं को मारने का भाव शत्रुघन है रिपुशूधन है दस इंद्रियों को निग्रह करने वाला मन दशरथ है और इसके विपरीत दस इंद्रियों को दस मुंह आने वाला मन लंका है यह हमने जाना है और हम कथा में चल रहे हैं तो राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी मिथिला की ओर बढ़े उन्हें सब कुछ दिखाते जा रहे हैं समझाते जा रहे हैं भारत भारत की संस्कृति इस शब्द का नाम और रहस्य भी बता रहे हैं और अचानक वो एक वीरान आश्रम के पास आते हैं तो क्या देखते हैं बालक भी और ऋषि भी कि वो बहुत वीरान आश्रम है क्षत विक्षत बेलों से घिरा हुआ है लगता है कि बहुत समय तक वहां किसी ने पांव नहीं रखा है वो पूछते हैं इतना सुंदर और इतना वीरान आश्रम क्यों है कहा कभी ये ऋषि गौतम का आश्रम था जहां बच्चे अद्भुत अमृत में ज्ञान पाते थे और उनकी धर्म पत्नी थी अहल्या जो अतीब सुंदरी थी ऋषि गौतम अपनी पत्नी और पुत्र शतानंद के साथ यहां रहते थे इंद्र को हल्या के रूप में आसक्ति हो गई वो मोहाशक्त हो गया और उसने चंद्रमा को भी अपने साथ लिया और अपनी कुचित मनोवृत्ति के कारण आवाह कुसम इंद्र है ना इसके परोक्ष में ये कथा है तो इसको लिए बिना आगे पढ़ना उचित नहीं होगा अपनी उस कुचित मनोवृत्तियों के कारण इंद्र क्योंकि इसको छोड़ हम नहीं जा सकते इसी ऋषा में इसकी परोक्ष कर आई है तो वो उनको लेकर के और इंद्र अपने कुत्सित मनोवृत्तियों के कारण वहां जा पहुंचा मध्य रात्रि में ही चंद्रमा ने मुर्गा बन के बांध दे दी ऋषि को लगा कि भोर हो गई और वो नदी तट पर स्नान के लिए चल दिए और कुछ ही समय के उपरांत इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और कुटिया में प्रवेश करके गौतम का रूप धारण किए उस छली ने अहल्या के सतीत्व को नष्ट कर दिया उधर जब ऋषि गौतम वहां पहुंचे तो उन्होंने आकाश की तरफ नक्षत्रों को देखा तो उन्हें मध्य रात्रि का भान हुआ तब उन्होंने योग माया से ये सारा दृश्य देख लिया समाधि में और वे लौटे और उन्होंने भागते हुए इंद्र को रोक लिया इंद्र ठहर जाओ इंद्र थरथर थर लगा -थर और गौतम ऋषि ने उसे श्राप दिया कि तू सदा के लिए नपुंसक हो जा और तब से आज तक इंद्र सदा सदा के लिए नपुंसक है इंद्र माने मन भी होता है इंद्र माने चंद्रमा भी होता है है ना इंद्र माने मान भी होता है है ना और यज्ञ तो आज भी तुम्हारा मन नपुंसक तुम्हें झूठे दंभ देता है एक कोष तुम बना नहीं सकते बेटा बेटी कब बनाए थे मिस्टर तालीचंद क्या कहूं आपको ये निपुण सकता कुछ भी पैदा नहीं कर सकती करेगा तू तो, आत्मा श्री कृष्ण ही फिर भी फूले फूले मिराहे मिराहे फलाना है यही सब करती बिन्ती हूं अहल्या को भी अपना भूल का एहसास हुआ जो मूल कथा तब होती थी तो उसमें गौतम ने कहा कि तुम निरपराध हो कहा नहीं ये शरीर पापी है देव इसका अभिपात हो जाए तो ऋषि ने कहा उचित है और उन्होंने जल आहल्या का छीटा मारा अहल्या का देह पात हो गया शिला हो गया तो तड़प कर छीवात्मा अहल्या ने पूछा कि देर मेरा उधार कब होगा मुझे इस पाप से मुक्ति कब मिलेगी तो कहा जब श्री राम यहां आएंगे उन्हीं के चरणों का स्पर्श पाकर तू शाप मुक्त होगी शफा चित रेणुर नक्षत्र है ना और उन्हीं के पैरों का स्पर्श पाकर ऋषि के कहने पर जब उन्होंने स्पर्श दिया तो पत्थर की शिला जीवंत आहल्या हो गई और वो पति लोग को उन्हें प्रणाम करती हुई आरती करती हुई चली गई और नक्षत्र बन गई ये कथा है अब इसका अर्थ भी कर लो गौतम गो गोमणि प्रकाश तम अंधकार प्रकाश और अंधकार के कदमों से निरंतर बढ़ता वक्त ही तो गौतम है और तुम सब शापित हो उससे कितने बरस के हो उतने बरस अपने उम्र के तुमने पत्थर की शिला अहल्या ही तो बनाए हैं वो तुम्हारे पीछे मरी हुई लाशें ही तो हैं बरसों क्या कमाल है तुम क्या पाए तुमित अहिल्या जगमग होते साल मेरे मैं बिता कर भी न बिता पाता क्योंकि अनंत की राह जाने वाले का कोई क्षण बीता हुआ होता ही नहीं है उसका हर क्षण जगमग वो धरती जो कभी जोती ना गई आज हम सब हैं यदि ये धरती जोती जाती आत्मा में हम बैठ पाते वो जो हमें सांसे दे रहा हम उसके साथ बेईमान गद्दार और दगाबास ना होते हम उसके साथ जुड़ के जिए होते उसमें डूब के जिए तो ये पत्थर की शिला अहल्या ना होती ये अहल्या थी क्यों कि साधना का हल नहीं चला हमारे जीवन में साधना का हल चलता तप की कांकुआ फूटता ब्रह्म ज्ञान की शाखाएं फैलती आत्मज्ञान के पुष्प खिलते और मोक्ष रूपी फल लगता कोई क्षण खाली न जाता सब अमृत हो जाता लेकिन हमने क्या किया इस मन इंद्र नपुंसक इंद्र की राह में इसी के साथ वे विचार करते रहे स्वामी जी मन नहीं है ये काम नहीं करूंगा मन नहीं है तब नहीं करूंगा और मेरा मन ही नहीं करता है ये काम करना वाहि इंद्र की रख इंद्रियों के बाजार भौतिकताओं के बाजारों में इंद्रों की इंद्रियों के द्वारों से इंद्र के साथ रमण करती सारी उम्र को खा गईं वक्त कब रुका है और किसके लिए रुकेगा गौतम गौतम के कदमों से वक्त बढ़ता गया आगे और वक्त की मारी शापित यह अहल्याए चिता की लकड़ियों पर शिला हो गईं जलकर कर राख हो गई मेरी कहा और कितना अंधा हूं मैं भजन तो गाना चाहता हूं जीना फरेब ही चाहता हूं कपट ही जीना चाहता हूं हर गलत मनोवृत्ति मुझ में है ये सारे सत्संग की उपलब्धि मुझमें है क्या बात है क्या कमाया है मैंने क्या सत्संग किया है मैंने मैंने कोई धार्मिक स्थान भी तो नहीं छोड़ा दान भी ढाई घर छोड़ती है मुझसे कोई आदमी कोई घर नहीं छूटा है क्या पूजाएं की है हमने क्या धर्म कमाए हैं हमने आज ये मेरी कहानी है कि जिसके चरणों का स्पर्श पाकर रेणु नक्षत्र धूल भी जीवंत हो उठती है वही चिता की राख पुनः बालक हो जाती है।, है वही, अरे ध्या उसको हर सांस में तीनों कालों में कहा उसे कोई समय न खाली जाए उसके निशा आए जो संपूर्ण ज्योतियों को जीवन को धारण करता है स्था हो उसी में सदा स्थित हो उसी के साथ योगी बन उसी में जुड़ा रहे और तू निमित्त कर्म को कर जैसे अपने में अपनी अंतरात्मा में जीता हुआ सारे संसार को आत्मभाव में सेवा देता हुआ कि बाहर का जगत श्री राम जगत है और राम की सौगंध बन के जीऊंगा लेकिन जुड़ूंगा किसी से नहीं आत्मभाव से अतरे कोई जुड़ाव नहीं होगा पति और पत्नी भी हैं तो रामलीला का नाटक का मंच है राम की सौगंध बन के धर्म पूर्वक धारण करेंगे पूरी पवित्रता से उन संबंधों को जिया जाएगा अब पता नहीं आप कितना जी पाते हैं राम के जैसे पुत्र बनेंगे राम के जैसे पिता बनेंगे राम के जैसे राजा बनेंगे राम का शील होगा राम का अनुसरण होगा बाहर रामलीला का मंच है निमित जगत है हम राम का ही पाठ निभा के दिखाएंगे और रही तो रामलीला का मंच है यहाँ कुछ पैदा नहीं होता है मैं भी नहीं कर सकता लड़के खाली गाते हैं भाई प्रकट कृपाला दीनदयाला कोई बच्चा पैदा नहीं होता है खाली अभिनय होता है तो हम तो सिर्फ अभिनय के पात्र हैं उत्पत्ति का क्षण तो परमेश्वर के हाथ है तो हम अंधा दंब नहीं करेंगे हम उसी में डूबे रहेंगे। लेकिन हमने तो कहा ईश्वर तो होता नहीं हम ही महेश्वर हैं, हम ही चौधरी हैं ना हम सब करेंगे और चेहरे पर लिखी इबादत ने बता दिया एक कहानी मुझको एक बार एक स्यार झांक के देख रहा था शेर की मात में एक कहा छोटा सा प्रसंग उसने कहा शेर ने उठा शिकार के लिए तैयार हो रहा था तो उसने कहा देख मेरी पूंछ फटक रही है तो शेर ने, ने कहा हा फटक रही है अब बोला आंखें बोली सुर्ख लाल है बिल्कुल तरी हुई है और बोला मुछे बोली वो भी एंठी हुई हैं बोला पुटे मेरे बोले कसे हैं और शेर गया और जाकर शिकार कर, कर के शिकार करके सियार ने कहा गुरु मंत्र मिल गया घर जाके अपनी मांद में उसने सियारी से कहा देख मेरी पूछ फटक रही है बोले नहीं लुड़की हुई है बोला नहीं क्या फटक रही है बोली तो कहती हूं फटकती हूं बोला मूछे बोले वो भी लटक रही है बोला नहीं क्या ऐठी हुई है बोले आंख है बोले हां वो भी सुर्ख लाल है और गया और जाकर एक बड़े जानवर पे झपटा और उसने कचर के मार डाला बना वो रहा था चौधरी तू बना तो सियार की गति ही तो तुम्हारे चेहरे पे लिखी होनी चाहिए थी और वो इबारत हर चेहरे पे लिखी है ईश्वर की नकल करते हो भगवान बन जाओगे तुम और अंत तो यही होगा जो सियार का था तो रंगे सियार मत बनो अपनी अपनी औकात पहचानो आए ब्रह्मसूत्र में आए आज का ब्रह्म सूत्र है भावम तु बादणों अस्थि ही है ना ये ब्रह्मसूत्र पिछले सूत्र के साथ जुड़ा हुआ है कि मेरा अंतर जगत ही सत्य जगत है वाह जगत मात्र निमित्त जगत है जो ऋचा में पढ़ रहे हैं और जो ब्रह्म सूत्र में पढ़ते आ रहे हैं। मैं जीव रूप हूं और मेरा अंतर आत्मा ही मेरा जनक है जो प्रतीक्षण मुझे अब भी हर सांस और धड़कन में बना रहा है उसी वही मुझे भस्मी से अनशिष दुर्लभ रूप में लाया है भावम तुवा दायणों अस्थि वेदव्यास आदि सभी ऋषियों ने इसी भाव को माना है कि जीव और आत्मा का जुड़ना अंश और अंशी का मिलन ये योग है और जब दोनों घुल मिलकर तस्थ जो परिचय में पढ़ के आ रहे हैं तद्रूपता त्रृश्यता पा लेते हैं तो वो मोक्ष है यदि कोई कहे कि बाहर की पूजा पाठ ये सब बाहर के क्षणिक जीवन के लिए अमृत में है सुखद है ये भौतिक जीवन में भले कुछ दे जाए लेकिन अमर रहा में ये तुम्हें कुछ नहीं देने वाले बाहर का निमित जगत नाटक जगत है इसी को फिर अपने मन के एकांत में आओ और आत्मा के साथ जुड़कर जियो और किस आत्मा की बात कर रहा हूं? थोड़ा इसको यहां फिर स्पष्ट करता कि वो जो भस्मी से आपको अन्न में वो मम्मी पापा नहीं थे वो यज्ञ था आत्मा था वो जो तुमको अन्न दुर्लभ रूप में लाया दो बर्तनों में जिन्हें तुम मम्मी पापा कहते हो वो आत्मा था वो शरीर नहीं थे जिन्होंने तुम्हें पैदा किया वो निमित्त थे इंस्ट्रूमेंट और वो जो आज भी बन के शबरी का राम तुम तुम्हारे झूठे अनु को रक्त में बदल रहा क्यों बदल रहा है कोई फीस भी नहीं लेता कभी जाहिर भी नहीं करता क्यों क्योंकि तुम जिंदा रह ही नहीं सकते ब्लड रक्त के रूप में यदि हम गिने ब्लड वाइस देखें तो तुम तीन महीना बीस दिन से ज्यादा जिंदा रह नहीं सकते क्योंकि खून की इतनी ही उम्र होती है यदि आत्मा यज्ञों के द्वारा पुनः रक्त के करना बनाए तो क्या महीने क्या दिन जी सकते हो जन्म से तीन महीना बीस दिन और जो तुम्हारे चमड़ी के कोश हैं ये पैंतीस दिन में नष्ट हो जाते हैं यदि आत्मा दोबारा भोजन से कोश न बनाए यज्ञ के द्वारा तो पैंतीस दिन में तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा चौधराहट कहां जाएगी तुम्हारी और जो तुम्हारे हड्डियों के कोश हैं, इनकी उम्र और थोड़ी है सिर्फ 25 दिन भोजन के द्वारा यज्ञों के द्वारा आत्मा निरंतर इनका निर्माण करता है और आज तुम उस आत्मा के साथ अपनी अंतरात्मा के साथ महागद्दार हो तभी तो बाहर भटक रहे हो उसके साथ विश्वासघात करते हो ईश्वर से और भक्ति का स्वांग भरते हो सोचो विचार करो यदि थोड़ी सी भी बुद्धि विवेक बाकी है तो जोड़ के जीना था उससे उसका प्यार बनके, उसकी रौनक बनके उसकी रोशनी बनके, उसी में खोई खोए उसी में समाए हुए लेकिन हम जीते क्या हैं तो हमने कृष्ण की कथा ली थी तो ये था कि आज हम उखल की कथा सुनाएंगे नंद छोटे से हैं भगवान बालकन आ और वो आंगन में बैठी है यशोदा जी लीला है यहाँ ये नाटक कराना उनके जीवन में उस ज्ञान को आत्मसात करा देना ये नहीं कि खोपड़ी पे गधे की तरह किताबें लादे हैं नहीं उसका जीवन है वो उसने आत्मसात किया हुआ है आज डिग्रिया और किताबें क्या आपके वे ऑफ लाइफ होते हैं क्या आपके जीवन में उतरते है? नहीं तो अगर मैं कहूं गधे की गधे की पीठ पे चाहे जितनी किताबें डिग्रियां ला दो रहेगा तो गधे का गधाई तो क्या मैं कुछ गलत कह गया किस काम के वो डिग्रिया वो पोथे वो पोथन्ने झूठे अंधे दम्ब दिए जाते तुमको तुम्हारा परिचय भी नहीं दे पाते ये आधुनिक शिक्षा है और वो गुरुकुल की शिक्षा थी और जब गुरुकुल की शिक्षा थी तो सौ लोग होते थे तो एक परिवार होता था और सब दर्व करते थे कि हमारा इतना बड़ा कुनबा है आज क्या चार भाई भी सगे बैठ सकते हो ये आज तुम्हारा वे ऑफ लाइफ है और क्या आज भाई का भाई भी यकीन है या मुकदमेबाजी है पति पत्नी में विश्वास नहीं विश्वासघाती हो क्योंकि हर कोई हर एक को जब बता रहा तो सारे ही तो विश्वासघाती हो और तब सौ लोग थे एक परिवार था एक चूला था और गर्व करते थे मेहमान आता था तो अतिथि देवो भाव अभी तो अपना भी आ जाए अरे संदेहो भाव पता नहीं क्यों आया है क्या ले जाएगा ये आपकी माना स्थिति है तो आप पहले से ज्यादा समझदार हुए हो यह सड़ गई है सोच हमारी सोचो विचार करो उखल की कथा सुना रहे हैं ये शोदा जी कन्हैया को बाल कन्हैया को साथ में बिठाए यह हमारी कहानी है भगवान लीला के द्वारा दिखा रहे बाल कन्हैया बाल लीला कर रहे हैं और इन रसीली लीलाओं के सरस लीलाओं के कारण ही हमने विद्या की देवी का नाम रखा था सरस्वती आज यूनिवर्सिटी स्कूल और कॉलेजों में विद्या की देवी का नाम मैंने लड़कों से पूछा तु मैंने कहा सरस्वती है कि नीरस्वती तो लड़का बोला बोरिंग है वो एक नया नाम दे दिया उसे यस अस्वाभाविक शिक्षा जो मुझको मेरा परिचय तक न दे पाए इतनी सड़ी और बौनी शिक्षा को हमने शिक्षा के रूप में आज भी लॉर्ड मैकाले को ढाला हुआ है और वेद का कोई ऋषि हमारी राह नहीं है क्या कमा रहे हैं हम क्या पाया है हमने कन्हैया जी को साथ बिठाए हैं मां लीला हो रही है नाटक के द्वारा हम बच्चों को गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं कृष्ण लीला में इतिहास अलग है और लीला काव्य उस पर आधारित काव्य अलग है उस काव्य में प्रत्येक पात्र तुम्हारे जीवन का भाव है इतिहास उदाहरणार्थ है यहाँ इसे समझो तो नन्हे कन्हैया को यशोदा जी लिए बाहर जाने नहीं देती पापी कंस जो पीछे पड़ा हुआ है बहुत सताता है वो नाना प्रकार के असुर भेज रहा है बाल कन्हैया का अहित करना चाहता है पूतना मारी गई तृणा मारा गया शक्टासुर भी मारा गया तो मां उन्हें बाहर नहीं जाने देती तो कहती है कन्हैया से कि अब तुम यहीं खेलो बाहर मत जाओ भगवान जब बाल लीला कर रहे हैं तुमको भी तो बाल लीला करनी है तो वो वहां बैठना नहीं चाहते बाहर खेलने जाना चाहते हैं दरवाजा खुला हुआ है ग्वाल बाल खेल रहे हैं वो भी इशारा करते हैं कि आ जाओ आ जाओ गोविंद तो कन्हैया का मन बाहर भागने को होता है तो देखते हैं कि मां ने मां ने ढीरो खिलौने भी रख दिया कि इनके साथ खेलो हाथी है घोड़ा है उनकी चांदी की बांसुरी भी है सब है कि इनके साथ खेल लो लेकिन कन्हैया का मन तो बाहर जाके खेलने को है ग्वाल बालों के साथ तो भागने की कोशिश करते हैं तो मां फिर पकड़ लाती है तो कन्हैया खींच जाते हैं और खींच के जाते हैं तो हाथी घोड़ा सब फेंकना शुरू कर देते हैं मटके के ऊपर फोड़ने चलते हैं मां छीलने लगती है तो दही लेके उसके कपड़ों पर डाल देते हैं और जब दही का कटोरा छीन लेती है मां तो मक्खन जो निकला हुआ पहली बार का उसको लेके उसके मुंह पे फेंक देते हैं मां फिर भी कुछ नहीं कहती कहती नहीं तुम यहीं बैठो लेकिन वो तो लड़ाई पर उतारोगे खींच गए ना कहीं तो ये उनको एक बड़े से उखल के साथ बांध उखल समझते हो ना हर गांव में होता है हाँ धान मिल हुआ नहीं करते थे उखल से ही सब काम होता था तो उखल के साथ बड़े से इतने बड़े उखल के साथ नन्हे से कन्हैया बांधे तो कमर से कमर जो बांधी तो हवा में टंग है ना और ऐसी छोटी होने वाली एक कथा बाद में बनी और लोग सुनाते हैं वो भी अच्छी है लेकिन जो वैदिक है वो बता रहे टांग दिया उसको कहा भागो तो हवा में पहरने चाहते हैं कि जमीन भी भी पैर भी नहीं पड़ तो भागूं कहां से तो मां हंसती हैं और दही बिलोने लगती हैं बीच बीच में मां पलट के देख लेती हैं कि कहीं बहुत दुखी तो नहीं है लेकिन वो बड़बड़ा रहे हैं और हाथ पाँव चला रहे हैं बंधे हैं और माँ फिर अपने काम में लग जाती है कुछ कल्पनाओं में किसी भजन में किसी लह में मां थोड़ी देर के लिए बेसुध हुई अपना काम करती हुई तो अचानक ध्यान आया कि आवाज उसके बड़बड़ाने की नहीं आ रही देखें कहीं बंदा बंदा सो तो नहीं गया तो मां ने जो पलट के देखा तो उनका तो शरीर वहीं जम गया हाथ की रस्सी भी छूट गई क्या देखती है ना वहां उखल है और ना कन्हैया है दोनों गए अरे ये क्या हुआ बालक के तो पैर भी हवा में थे ये भी नहीं कि घसीट के ले गया हो वो भी इतने भारी उखल ये तो असंभव है तो बालक और उखल दोनों गायब कहा हो गए जो उनकी निगाह डेउड़ी की तरफ गई तो देखा कि उखल के सिर भी निकल आया है हाथ पैर भी हैं और नन्हे कन्हैया वही वैसे ही बंधे हैं और उखल पैरों चलता डेउड़ी के करीब है उनके मुंह से चीख निकल गई उठ के दौड़ी और जल्दी से रस्सी खींची कन्हैया को अलग किया और उसको अपने सीने से लपेट करके आंचल में मां वहीं धम से बैठ गई उनके पैरों में तो प्राण ही नहीं रहे मां की चीख की आवाज सुन सारे ग्वाल बाल दौड़े चले आए अनुचर भी दौड़े कि मां क्या हुआ अब चीखी क्यों थी तो आंचल को मुंह में समेटे मां रोते हुए कहती है अरे मत पूछो जो ना देख पाती जो ना पकड़ पाती तो आज अपने लाल को कहा पाती मैं जानी वो लकड़ी का ऊखल है बालक बाहर भागने की जिद कर रहा था मचल रहा था तो मैंने ऊखल के साथ बांध दिया अरे तू तो क्या देखती हूं थोड़ी देर में कि उस उखल ने मानव का रूप धारण कर लिया और उसके सर भी हाथ पैर भी निकल आए और वो कमर से बांधे कन्हैया को वो डेवड़ी की तरफ जा रहा था जो ना देख पाती जो ना छुड़ा पाती तो पापी कंस के भेजे इस पिशाच से मैं कन्हैया को कैसे बचा पाती तो बालक कहने लगे माँ आप क्या कह रही हैं हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं मैया उखल तो आपकी बगल में पड़ा है और इसके ना सारा है न हाथ है न पैर फिर चौंक गई और जो सुना क्या बगल में उखल है तो छिटक के भागी और पलट के देखा तो मां भी हैरत में पड़ गई कहन लगी नहीं ये मायावी असुर है इसकी माया में मत जाओ मैंने इसके पैर देखे हैं मैंने इसके हाथ देखे हैं मैंने इसके ऊपर एक सरबी देखा है और मैंने इसे पैरों चलते देखा है नहीं तुम ही बताओ ये दीवार के पास पड़ा था ये बीस कदम आगे आया कैसे और बालक तो हवा में था उसके तो पाऊं भी धरती नहीं छू रहे थे तो वो भी सोचते हैं कि असुर तो मायावी हैं सब माया रच के आते हैं रूप भर के आते हैं कोई कुछ बन जाता है कोई कुछ बन जाता है तो डरे हुए तो है ही सब ग्वाल बाल और तो कहते हैं मां अब हम इसका क्या करें कहा इसको उठा लो और ले जाओ गांव से बाहर यमुना के किनारे बांसों से बांध लो इसे कपड़े से लपेट लो इसको अभिमंत्रित वस्त्र लाओ तो वो तुरंत कपड़े पे हल्दी हल्दी डाल के अभिमंत्रित करके और उस कपड़े को और बांसों के साथ उसको बांधते हैं अर्थी की तरह बांध लेते हैं बोले अब क्या करें मां इसको उठा के ले जाओ गांव से बाहर यमुना के किनारे ले जाओ इसे और इसे तिल तिल करके लकड़ियां लगा के जलाना इसको राख राख में बदल देना माँ वो तो ठीक है ऐसे ही करते हैं अब मां का दिल हिल गया तो संदेहों की भरमार है फिर जाती हैं पीछे दौड़ के ठहरो बोले जी मां बोले सुनो इसकी भस्मी को वहां रहने मत देना बोले जी मां उसको यमुना नदी में दुर्वासा ऋषि के आश्रम के सामने बीच नदी में उसको समाधिस करना मैया यमुना से और दुर्वासा से मौन प्रार्थना करना वो समाधि में है तो उन्हें उनको तंग मत करना मौन होकर के ही ऋषि सुन लेते हैं और उनसे प्रार्थना करना कि हे ऋषि ये पापी कंस का भेजा हुआ ये उखल है ये राक्षस है कोई प्रेत है ये ये ऋषि तेरी दया और कृपा से ये शांत हो जाए ये फिर अब कन्हैया को कभी ना भगाने पाए ये भगाए लिए जा रहा था और यमुना मैया से भी कहना किसकी माया को सदा के लिए शांत करते हैं, माँ ऐसा ही करें कि वो चल देते हैं तो फिर जाती हैं पीछे ठहरो बोले माँ अब क्या है बोले अरे सुनो ये बहुत पापी है इसका तो स्पर्श इस भी बुरा है सवस्त्र नहाना नए यज्ञोपवीत और क्षौर कर्म करा के तबाना जिससे कि इस पापी का छूत भी दोबारा गांव में न आने पाए क्योंकि ये तो छूत से भी रूप भर लेगा असुर जो ठहरा छुआ नहीं कि असर जारी है अभी सत्संग करके जा रहे हैं ये और बाहर किसी ने सांसारिक एक बात शुरू कर दी असुर ने छुआ नहीं सत्संग गायब है फिर वही के वही असुर है ये तो अच्छी तरह से पवित्र होके आना मां ऐसा ही करेगी जाते हैं उसे तिल तिल कर जलाते हैं उसके भस्मी को यमुना में समाधि करते हैं और उसको प्रार्थना करते हैं क्षौर कर्म कराते हैं जब लौट के आते हैं तो क्या देखते हैं कि मां बाहर खड़ी प्रतीक्षा कर रही है गांव के बाहर डर जाते हैं पूछते हैं कन्हैया तो ठीक है कहा माधव ठीक है तुम सब मेरे सामने खड़े हो जाओ बोले सांझ के झुटपुटे में मां बाहर क्यों है और उनके साथ अनुचर है और एक अनुचर के हाथ में दो बड़े बड़े थाल है माँ पूछती है तुमने उस पापी को जलाया माँ जलाया बोले फिर सवस्त्र नहाए हैं नए क्षौर कर्म कराए हैं नए कपड़े पहने हैं नए यज्ञोपवित करा के मां पवित्र हो के तब हम आ रहे हैं का वो असुर है वो मन का विषय बन के भी आ सकता है तो ये अभिमंत्रित नीम की पत्तियां चबाओ कड़वा ग्रास लो वो लेते हैं फिर कहती है वो परछाई में भी आ सकता है असुर जो ठहरा तो वो मिर्चों का अभिमंत्रित मिर्चों का धुआं देती हैं और तब कहती हैं कि बाल को मैंने जाना कि वो असुर मर गया और तब लीला का रहस्य उतारते थे ऋषि कि क्या जाने वो भोली माँ ये तीन एक प्ले होता था गुरुकुल में क्या जाने वो भोली माँ कि वो लकड़ी का उखल ही था उसमें कंस का भेजा कोई मायावी पिशाच नहीं था हुआ क्या बांध दिया था पारस कन्हैया को परमेश्वर को उस जड़ लकड़ी के साथ तो पा आत्मा का कृष्ण का स्पर्श जड़ता को जीवन मिल गया और वो कन्हैया के लिए ही बन कन्हैया देवड़ी से बाहर चल दिया क्योंकि कन्हैया बाहर जो जाना चाहते थे अब फिर वो ऋषि कहते हैं बाल को ये यशोदा यशादाय मां प्रकृति जब इस शरीर उखल में आत्मा श्री कृष्ण को ले आती है तो हम सार के ये शरीर पेड़ों के फल